श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ब्रह्मा, कृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो, महेश गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री नमः। नम श्री गुरवे नमः। जब विचार करने की पद्धति समझ में आ जाती है तो इसमें कुकुम क्यों कर रहा है थोड़ी आवाज कम कर दो चाहो तो हाँ या तो तुम वही बैठे रहो विचार करने की पद्धति जब ठीक से आती है तो उसका तात्पर्य यह है विषय कोई भी रहे शास्त्रों में कौन से कौन से विषय हैं जगत की उत्पत्ति का विषय है पुनर्जन्म का विषय है पाप पुण्य का विषय है धर्म अधर्म का विषय है काल का विषय है मुहूर्त का विषय है भगवान का विषय है स्वर्ग नरक का विषय है और आत्मज्ञान का विषय है मेडिटेशन का विषय है इन सभी विषयों का तात्पर्य मय में वापस लौट के आना है विषय कोई भी रहे आपका उदाहरण के लिए जगत की उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति यह जो विषय है ये जगत निर्माण हुआ या निर्माण नहीं हुआ यह डिस्कशन करने के लिए नहीं है जगत के उत्पत्ति का विषय ये है कि जगत के उत्पत्ति का चिंतन शुरू करो और फिर आपको पता चलेगा मई एवं सकलम जातम मई सर्वम प्रतिष्ठितम मई सर्व लय याति तद् ब्रह्मा द्वयस में सबका सब, सब मई से ही प्रारंभ होता है मई में ही रहता है और मई में ही वापस लौट के आता है इसीलिए विचार ऐसा करना चाहिए कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं ये ध्यान में रखते हुए अब हम इस पहले प्रश्न को लेते हैं कि उसने कहा भगवान कुतो हवा इमा प्रजा प्रजा यंत हे भगवान ये दुनिया ये प्रजा कहां से पैदा होती है तो उसके उत्तर में बताया देखो तस्मय हो स होवाच प्रजा कामो वही प्रजापति तो प्रजापति ने मन में इच्छा करी अब कामना जब हम करते हैं तो बंधन का विषय है कामना जब ईश्वर करता है तो बंधन का विषय नहीं है देखो हमको तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण भगवद, गीता में काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवहा महाअनहा महापापमा विद्येनम यह वैरिण हमारे जीवन में गलत कार्य होने का मूल कारण यह कामना ही है और यही हमसे गलत कार्य करवाता है ये महापापी है ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है तो कामना को का उन्होंने त्याग करने के लिए कहा लेकिन जब उनकी अपनी बात आती है तो प्रजा काम हो वही भगवान ने फिर कामना करी कि मैं विस्तार करूं प्रजा निर्माण करू ये डबल स्टैंडर्ड क्यू महाराज देखो ये बात समझ ली है स्पष्ट रूप से देखो बहुत सरल बात है कि नदी भी पानी का हिलना है एक दिशा में उद्गम से निकलती है और समुन्द्र में मिल जाती है तो पानी का बहाव है एक दिशा में समुद्र में भी पानी है वहां भी पानी हिलता है देखिए समुद्र का पानी एक दिशा में नहीं हिल रहा है मर जाए वैसे हिलेगा तो पानी का हिलना दोनों जगह है नदी के पानी की आवश्यकता है कि वो जब तक के अपने उद्गम स्थान पर नहीं पहुंचेगा हर एक नदी का उद्गम होता है समुद्र से तो जब तक के वह नदी का पानी समुद्र में नहीं पहुंचेगा तब तक के उस पानी को शांति नहीं मिलती इसीलिए एक दिशा में चले जा रहा चले जा रहा लेकिन समुद्र का पानी क्या है पूर्ण मदहा पूर्णमिदम उसमें पूर्णत्व है तो भगवान की जो इच्छा है ये पूर्णत्व को प्रकट करती है और जीव की हमारी जो इच्छा है ये अपूर्णत्व को प्रकट करती है इसीलिए हम अपनी इच्छा से दुखी होते हैं और भगवान अपनी इच्छा से आनंद से दुनिया का निर्माण करते हैं देखो महाराज ये मूल भेद है प्रजा का मुंह वही प्रजापति ही सहा सह तपस उसने तपस्या करी और तपस्या क्या करी भगवान शंकराचार्य शंकरचार्य कहते हैं इति विज्ञान कल्पादो निवृत्तो तद्भा कल्पाद निवृत्त हिण्यगर्मा ससृज्यनावरजंगा पति सन् जन्मभा ज्ञानम श्रुति प्रकाश सिद्धम तपोन्वलोचय अत्यत महाराज जी को पहना था क्षमा करो मैं उठ नहीं रहा नहीं, नहीं नहीं नमो नारायण सृष्टि का निर्माण कभी नहीं हुआ है देखो ये दूसरा सिद्धांत बताते हैं कि जब इस प्रजापति ने भगवान ने हिरण्यगर्भ ने ब्रह्मा जी ने इस जगत को निर्माण करने की सोची तो विज्ञानवान यथोक्तारी तदभाव भाविता पहले भी ऐसी ही सृष्टि होती थी जगत में कुछ भी नया नहीं है यथा यथापूर्वम अकल्पयत जैसे पहले था वैसे भी अभी भी है तो उन्होंने अपने उस ज्ञान का स्मरण किया और उस ज्ञान के स्मरण से श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय तपहा अनवलोच है अतप्यता फिर उन्होंने चिंतन किया तो असली तपस्या शारीरिक नहीं है मानसिक नहीं है बौद्धिक नहीं है असली तपस्या है चिंतनात्मक बुद्धि से हम दो बातें कर सकते हैं या तो चिंतन करो या तो चिंता करो नॉर्मली आदमी चिंता करके उसे में फंसा रहता है चिंतन करो तो सभी समस्या गल जाती है उनका हल करने की आवश्यकता ने अथ एवं तपस्तवा उन्होंने ऐसी तपस्या करने के पश्चात ज्ञानम अन्वलोच सृष्टि साधन मिथुनम उत्पाद फिर उन्होंने मिथुन माने जोड़ा उत्पन्न किया देखो ये संपूर्ण जगत का प्रारंभ यह द्वंद्व से होता द्वैत से होता है जहां द्वैत है वही संसार है जहां द्वैत तो नहीं वहां संसार नहीं देखो इसीलिए एक साधना का पक्ष यह है आप एक का चिंतन करो दो का नहीं एक क्या है एक केवल अनंत होता है उदाहरण के लिए शब्द अनेक है राम राम राम राम राम राम राम शब्द अनेक है इन अनेक शब्दों को डिवाइड करने वाला जो शब्द का अभाव है शांति है वो एक है तो अपने इस मन को शब्द को ग्रहण न करके शब्द के अभाव को ग्रहण करने का अभ्यास दिलावे मन रुक गया जहां गति रुक गई वही परमात्मा है जहां गति है वही संसार है चैतन्य में गति जब आती है तब तो उसको मन कहते हैं मन की गति जब रुक गई तो इसको परमात्मा कह दे। देखो समुद्र यदि स्थिर है और उसमें गति आ गई तो लहरें उत्पन्न हो गई समुद्र एक है लहरें अनेक है तो भगवान ने परमात्मा ने मिथनम उत्पाद थे एक का त्याग करके वो द्वितबे उतर आए अब ध्यान से सुनना अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति दो बातें हो होंगे अब यह अग्नि की जो दाहिका शक्ति है क्या यह अग्नि से अलग है कि एक है अफकोर्स अलग है नहीं तो उसके बारे में अलग से क्यों बोलते है? अच्छा इसका मतलब यह है क्या कि अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से स्वतंत्र होकर के रह सकती है नहीं फिर वो अलग नहीं है तो क्या करें अलग है भी अलग नहीं भी ध्यान से सुनना जब प्रकट होती है तब अलग है जब अप्रकट रहती है तब एक है इसी प्रकार से परमात्मा की यह जो अनंत शक्ति है जिसको माया कहो अव्यक्त कहो जो भी कह लो शैव सिद्धांत में शक्ति कहो वैष्णव सिद्धांत में राधा कहो देखो गणपति सिद्धांत में रुद्धि सिद्धि कहो सब एक ही है तो जब प्रकट हो गए तो द्वैत है जब अप्रगट है तो अद्वैत है इस प्रकार से उन्होंने मिथुनम उत्पादितवान उन्होंने यह जोड़े को निर्माण किया और जोड़ा क्या है रईम च सोम अन्नम प्राणम च अग्नि अतारम फिर उन्होंने रई और प्राण को निर्माण किया रई का तात्पर्य है मैटर भोग्य वस्तु और अग्नि का तात्पर्य है भोक्ता जो इसका भोग करने वाला है अब देखो पूरी दुनिया क्या है केवल दो ही चीजें है भोग करने वाला और भोग किया गया और दोनों का एक दूसरे पर अवलंबन है यदि भोग करने को नहीं होगा तो वो भोगता नहीं और यदि भोगता नहीं है तो भोग कौन करेगा इस प्रकार से यह परस्पर जो अवलंबित तत्व है इसी को कहते हैं दुनिया तो भोगता भोग्य के रूप में उन्होंने यह अग्नि और प्राण और रई इस प्रकार से निर्माण किया और फिर उन्हें सोचा में मम बहुधा अनेक प्रजा करिष्यते इति इस प्रकार से उन्होंने यह पुरुष प्रकृति को भेद में डाल करके उन्होंने फिर सोचा अब ये दोनों मेरी प्रजा को बढ़ाएंगे आप कैसी देखो दुनिया बढ़ती है आदित्यो हवाई प्राण रमा फिर इस जगत को देखो तो आदित्य हवई प्राण आदित्य जो सूर्य है वही इस जगत का प्राण है इसी के कारण जीवन संभव है और रई चंद्रमा चंद्रमा जो है चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं होता केवल यह परावर्तित प्रकाश होता है इसीलिए वह मैटर है तो इस दुनिया को जब चलाते हैं इस दुनिया में ये दो बातें आ गई एक है सूर्य दूसरा है चंद्रमा इसका तात्पर्य एक है भोक्ता दूसरा है भोग्य भोग्य हो गया चंद्रमा माने मैटर और भोक्ता है सूर्य माने इसको अनुभव करने वाला इसके पश्चात आगे कहते हैं इसीलिए यह भोक्ता भोग्य ये दोनों एक ही परमात्मा की अभिव्यक्तियां है क्योंकि एक ही परमात्मा दो बना ध्यान से सुनना एक आदमी उसकी दो बातें एक वह और दूसरा उसकी शक्ति जैसे एक लड़का अब धीरे धीरे जवान हो रहा है जवान होने के बाद उसके दिमाग में एक कीड़ा आता है आप शादी कर ले तो जहां शादी करने का विचार आया प्रजापति अब उसमें कामना निर्माण हो गए ये कामना बाहर से थोड़ी आई ये उसकी अंदर की क्षमता है देखो और इस कामना के प्रभाव में आकर के अब वो लड़की को ढूंढने लग गया लड़की को ढूंढा शादी करी तो पहले वो लड़का था फिर वो पति बनने को तैयार हो गया फिर पति बना तो ये जो पति है ये भी प्रकृति मात्र है ये परमात्मा नहीं है देखो क्योंकि यह आदमी के सिवा पति नहीं रह सकता लेकिन बिना पति बनके आदमी रह सकता है इस प्रकार से यह भोक्ता भोग्य यह जो द्वैत का संसार है यह रई माने मैटर ही है अब उसका आगे विस्तार करते हैं अथादित्य उदयन प्राची प्र तेन प्रवेशति तेनान रश्मिषु सन्नी दत्ते दक्षिणाम यद प्रतीचिम यदुदीचि यदो जद यदूर्धम यदंतरा दिशो यदर्व प्रकाशेति तेन सर्वान्णा रश्मिषु सन्नी दत् अब यह जो सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है तो सबको अपने में समेट लेता है माने सबको प्रकाशित करता है सूर्य के किरणों में सब कुछ अंदर आ जाते हैं उसी प्रकार से सभी दसों दिशाओं में वह सूर्य प्रकाश करके सबको अपने अंदर में रखता है यही सूर्य जो है वो प्राण है और इसी सूर्य के प्राण के कारण ही बाकी सब के सब जीव जंतु जिंदा रहते हैं इस प्रकार से यह सूर्य ही इस जगत का प्राण है भोगता है इसी के कारण यह जगत संभव है एस वही वैश्वानर हाँ विश्व रूप हाँ प्राण हाँ अग्नि उदयते तदेचा चा उक, उक्तम कहते यह जो भोक्ता सूर्य है यही वैश्वानर है वैश्वान माने यही एकमात्र जीवन है ध्यान से सुनना वैश्वानर का तात्पर्य जो सब में भोक्ता के रूप में प्रकट हो रहा है वो वैश्वानर है ठीक से समझ लेना सभी रूप रंग का भोग करने वाली दृष्टि एक है तो यह दृष्टि वैश्वानर है सभी रूप रंग को प्रकाशित कर रही है। उसी प्रकार से मन वैश्वानर है सभी इंद्रियों को लेकर के सभी इंद्रियों में एक ही मन प्रकट हो रहा है उसी प्रकार से सभी देह में भिन्न भिन्न जो मन प्रतीत हो रहे हैं वो एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है देखो तो जब हम जगत के विषयों में फंसे हैं, तो अमीर गरीब हो गए इंद्रियों में फंसे हैं, तो इंद्रियों के गुलाम हो गए मन में फंसे हैं, तो इमोशनल हो गए और इन सब के परे चले गए चैतन्य में बैठ गए तो वहां से उसी को सर्वात्म भाव कहते हैं तब पता चलता है जीव यह व्यक्ति नहीं है जीव यह परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति है इसी को वैश्वान कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष और हम लोगों में यही फर्क है जीवन मुक्त पुरुष का अनुभव कैसा होगा जैसे मन का अनुभव होता है आंखें तो केवल रूप रंग ही देखेगी कान केवल शब्द ही सुनेंगे लेकिन मन के लिए रूप रंग अलग है और शब्द अलग ये सब के लिए मन कॉमन है इसी प्रकार से जीवन मुक्त पुरुषों के लिए यह पुरुष है यह स्त्री है यह पशु है यह पक्षी है यह पेड़ है यह पौधा है ये सब के सब भेद समाप्त हो जाते और इसीलिए उनका जीवन सहज है जैसा अपना मन सभी इंद्रियों के प्रति सहज होता है वैसे तो यह वैश्वानर एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है प्राण अग्नि उदयते तो कहते यही एक वैश्वानर विश्व रूप प्राण है सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है यही बात भगवान कृष्ण ने तेरवी अध्याय में कही है इसको बायपास करके चले जाते कई बार क्षेत्र ज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र हे अर्जुन सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं तो अनेक कहा है बिजली कहती है सभी बल्बों में मैं प्रकट हो रही हूं तो ऐसा है क्या कि जो बल्ब मंदिर में है वो पवित्र है पुण्यवान है जो टॉयलेट में है वो अपवित्र है पापी है देखो संतो जैसी जैसी हमारी दृष्टि इस परिचिन्नता से हटकर के परिपूर्णता की तरफ जाती है वैसे वैसे अपने अनुभव की जो क्वालिटी है वो बदल जाती है तो इसके बारे में एक मंत्र आता है कहते हैं यते विश्व हरिण् ज्यातवेद्परायण ज्योतिरेकं तपंत सहस्ररश्मी शतध वर्तमान प्रजा उदय सूर्यः ये मंत्र है कि यह जो सूर्य है यही सर्व रूप है हरिणम माने रश्मिवान है ज्ञान जातव सब ज्ञान से संपूर्ण है सभी का आश्रय है एक ही प्रकाश है और यही अद्वितीय सूर्य सब में प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करता है और इस परमात्मा को सूर्य को ज्ञानी लोग अपना आत्मा समझते देखो बाहर के जगत के सूर्य की उपासना अपने हृदय सूर्य को प्रकाशित करती है देखो कहीं भी चले जाओ सूर्य मिलेगा इसी प्रकार से कहीं भी चले जाओ अपना स्वरूप जौकाते हुए हैं इस सूर्य को वे आत्मरूप से अनुभव करते हैं और इस प्रकार से सूर्य की उपासना करने वालों के लिए आत्म तत्वों को पहचानना आसान होता है तो सूर्य की उपासना क्या करे वही घुमा फिरा करके जल्दी उठा करो प्रॉस्पैरिटी का अर्थ हम लोगों ने एक ही किया है प्रॉस्पैरिटी माने नौ बजे तक सोते रहेना ये प्रॉस्पेरिटी नहीं है दिस देखो महाराज जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के पहले बिस्तर को नहीं छोड़ सकता वो अगले जन्म में खटमल हो जाता है यह खटमल महापुराण में मंत्र आया उसे बताया देखो महाराज इतना आलस ठसा ठस थस भरा हुआ है और बिस्तर पर पड़े पड़े क्या करेंगे भगवान का नाम लेंगे वो भी नहीं इधर से उधर उधर से इधर अपने चले जा रहे और फाइनली नेचर अपने हेल्प के लिए आता है जब नेचर कॉल आता है तब हम नेचुरली उठते नहीं ने तो नहीं उठेंगे देखो संतो अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए सूर्य की उपासना इसलिए कहते हैं जो गायत्री की उपासना बताते हैं ना गायत्री मंत्र असल में भगवान सूर्य का मंत्र है सवित्रु की प्रथमा विभक्ति होती है सविता तो सविता सूर्य को कहते हैं लेकिन अपने यहां लड़की का नाम रख देती है दे सविता माने ये सूर्य का जेंडर बदल गया देखो तो यह जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य के लिए है और यह सूर्योदय होने के पहले प्रातः संध्या में उस समय इसका पाठ करने का विधान है उसी प्रकार से शाम को सूर्यास्त होने के पहले उस समय गायत्री मंत्र के पाठ का विधान है ये दो संध्या को साधना इसी के द्वारा आदमी बहुत सजग हो जाता है वो तो छोड़ दिया है और अपने वहां पूजा पोथी करके भगवान ये दे दो भगवान वो दे दो वही शुरू हो जाता है अच्छा महाराज अब ये सूर्य चंद्रमा आ गए आगे कहते हैं यच्च चंद्रमा मूर्तिरन्न अमूर्ति प्राण अत्ता आदित्य तदेकम एवं मिथुन सर्व कथम प्रजाकर्ष्य उच्यते अब यह सूर्य और चंद्रमा जो भोक्ता और भोग्य है ये दोनों के दोनों ही दुनिया को कैसे निर्माण करते हैं आगे कहते हैं संवत्सरो वै प्रजापति तस्तने दक्षिण चोत्तर चेय तधिष्ठा कदम उपास चांद्रमसम लोक अभिजय तुनरावर्तंते तस्माष प्रजाकाम दक्षिण प्रतिपद्यश वै रवी पितृयाण अब जो सूर्य और चंद्रमा इनके कारण से काल का निर्माण होता है एक साल माने क्या एक साल माने पृथ्वी ने सूर्य की एक प्रदक्षिणा करी रवि काल का जन्म होता है और उसके बाद यह जो चंद्रमा है अपने ही अगल बगल चंद्रमा जो है पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है इस प्रकार से ये चंद्रमा और आम, सूर्य इनके कारण यह संवत्सर एक साल का जन्म होता है तदैव काला संवत्सर हा वही प्रजापति ही यही प्रजापति है यही से जगत का निर्माण होता है यदि काल नहीं तो जगत नहीं देखो इसीलिए एक बहुत बड़ी साधना है जो केवल वर्तमान में रहते हैं जिनके जीवन में भूत का प्रभाव नहीं और भविष्य की चिंता नहीं वो काल के परे चले जाते हैं जिसको भूत नहीं उसको भविष्य हो ही नहीं सकता जिसको भूत है उसको भविष्य परेशान करता है हम बड़े लोग बुढ़ाऊ लोग जिनको भूत लगा हुआ है जितनी चिंता करते हैं भविष्य की छोटे बच्चे नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में भूत का महत्व ही नहीं इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या होने वाला जो भी होगा अभी तो खा लो देखो और बुढ़ाओ लो नहीं नहीं नहीं अभी खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा ये करेगा जिंदगी पर खाया दूसरा कुछ भी इसीलिए चिंता है देखो संतो तो यही काल का स्वरूप है यही काल जगत का निर्माण करता है तो कहते हैं तदैव कालहा संवत्सर प्रजापति संवत्सर से इसी से संवत्सर माने साल का जन्म होता है चंद्र आदित्य निवर्त तिथि यही इसी को सबके सब, सब कोई इकट्ठा करो तो संवत्सर कहते है अन्यत्वाद् अन्यवाद इंद्रिय प्राण मिथुनात्मक उच्चते हैं और इसीलिए यह जो का यह संवत्सर यह साल है यही प्राण और रई माने भोक्ता भोग्य के रूप में प्रकट होता है कैसे संवत्सर से प्रजापते है।, है एक साल दो भागों में बढ़ जाता है एक है उत्तरायण दूसरा है दक्षिणायन तो दक्षिणायन है यह हो गया भोग भोग्य और उत्तरायण जो है ये हो गया भोक्ता और इसीलिए जो व्यक्ति सविता केवल कर्मणाम ज्ञान संयुक्त कर्मता लोकान तो जो लोग केवल कर्म में ही फंसे रहते हैं वो इस जगत में पुनरअपि जननम पुनरअ मरण में आ जाते हैं और जिन्होंने ज्ञान युक्त कर्म किया है वो ब्रह्मलोक में जाकर के काल के अनुसार मुक्त हो जाते हैं और जो केवल ज्ञान में ही रहते हैं वो इसी जगत में रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार से जो इस जगत में रह करके बच्चों की इच्छा है पोतों की इच्छा है धन दौलत की इच्छा है दुनिया में मान सम्मान हो नाम बना रहे उनके लिए ये दक्षिणायन का मार्ग है आप देखेंगे ये जितने यज्ञ करने वाले होते हैं ना यज्ञ करेंगे दान धर्म करेंगे इसका मूल तात्पर्य दान धर्म करने का तात्पर्य लोगों का भला हो या नहीं होता दान करने का तात्पर्य मुझे पुण्य मिले ताकि मैं स्वर्ग में जाऊँ और वहां जाकर के फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा क्योंकि ये संसार में रहना चाहते मुक्त नहीं होना चाहते देखो अच्छा महाराज अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्य विद्य आत्मा अन्व्य आदिम अभिजयते एक प्राणान्म आयतनम एत अमृतम अभयम एत पाया तस्मा पुनरावर्तंतेष निरोध तदेश श्लोक कि जो उत्तरायण मार्ग से जाने वाले हैं, माने उत्तरायण मार्ग से जाने वाले कोने जो तपस्या करते हैं हमने आपको तपस्या का अर्थ बताया तपस्या का अर्थ साधक के जीवन में दो बातों का आह्वान करना जगत के वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबन का त्याग करना और दूसरा आत्मविश्वास को बढ़ाना जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो जगत में कुछ भी नहीं कर सकते तपसा तो हम निश्चित जगत में तत्व का अनुभव कर सकते हैं और करके रहेंगे हम लोग ये टेररिस्ट लोगों की भले निंदा करें उनको बुरा कहें लेकिन यदि आप साधक हो तो उनसे एक चीज सीखने जैसी है उनका जितना कमिटमेंट है अपने कॉस के लिए उतना कमिटमेंट हमारा भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है देखो यदि हम सीखने पे तुले हैं तो हर चीज से सीख सकते हैं हमारे भगवान दत्तात्रेय महाराज उन्होंने हर चीज से सीखा है पेड़ से पौधों से पंचमहाूतों से वेश से सीखा है देखो महाराज यह जो सीखने वाला होता है उसी के हृदय में गुरु तत्व प्रकट हो जाता है तो उनके उपलब्धि का सक्सेस का कारण क्या है यही कमिटमेंट है और ये आत्मविश्वास जागृत करने के लिए तपस्या है तो अथ उत्तरे तपसा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के द्वारा माने जगत से उपरत होकर के तत्व में लगे रहना यही ब्रह्मचर्य है श्रद्धया श्रद्धा युक्त होकर के विद्या आत्मा नन्विष्य और शास्त्रों का अध्ययन करके योग्य प्रकार से आत्मानम अन्विश्व अपने स्वरूप के चिंतन में लग जाए कि हम कौन है जब हम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूं तो मैं का अर्थ देह हो गया जब मैं कहता हूं कि मैं भूखा हूं तो मैं का अर्थ प्राण हो गया जब मैं कहता हूं कि मैं दुखी हूं तो मैं का अर्थ मन हो गया जब मैं कहता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं का अर्थ विज्ञान में हो गया जब मैं कहता हूं कि आई एम तो बाबा हैप्पी गो लकी तो मैं का अर्थ आनंदमय कोश हो गया मैं पति मैं पति मैं भाई मैं बहन में बाप माँ, वा, सास मैं बहू अंदर में एक थोड़ी है हम अंदर में पोल्ट्री फार्म है और इसीलिए कांस्टेंटली कॉक कॉ कॉक कॉक कॉक चल रहा है एक बन करके रहो देखो आदमी रहो तो पति पुत्र भाई सब गायब लेकिन हम अपने आदमी को भूल गए और बन जाते हैं पति और दुखी होते रहते हैं ये महाराज ये पता नहीं मैंने क्यों शादी करी अब कौन दुखी हो रहा पति अब निकालो पति कहां दिखाओ तुम्हारा पति कहा है पति यह केवल कल्पना है महाराज इसी कल्पना को हम सत्य मानते हैं यहीं से संसार शुरू होता है इसीलिए विद्या या आत्मा अन्विष्य तो सबसे बड़ी सिंपल आध्यात्मिक साधना है जहां आप दुखी हो गए पहला प्रश्न पूछो अपने आप को कौन दुखी है एक क्षण में आपको सब समस्या का समाधान मिलेगा पति दुखी है अब अगली क्वेश्चन ये पति का जन्म कब हुआ था पति का जन्म हुआ था जी दिन शादी हो गई उसके पहले कौन था आदमी था तो आदमी बिना पति होके रहा ना हा तो पति क्या है बनावटी है आदमी है पति बना जो चीज बनावटी होती है, वो टिकती नहीं देखो कई लोग अपने सफेद बालों को काला कर देते हैं। कुछ समय में तो बाल बढ़ेंगे तो फिर उनमें दो छटाएं आ जाती रूट वाइट <laughs> कब तक रहेंगे वो काले देखो महाराज इसी प्रकार से ये जो बनावटीय है आदमी हमेशा रहेगा बाकी के सब आके जाके चले जाएंगे आत्मान अन्विष्य अपने इस स्वरूप को पहचानना ये जी जिसने जीवन का लक्ष्य बनाया है ते आदित्यम अभिजयंते वही आदित्य को इस जगत के प्राण को इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार है एतद वही प्राणा नाम आयतनम और यही आदित्य यही एक तत्व संपूर्ण जगत का आयतन माने मकान है सभी इसी में है देखो आदमी में ही पुत्र है आदमी में ही पति है आदमी में ही पिता है आदमी में ही भाई है आदमी में ही ससुर है ये सबके सब ससुर इस आदमी में बैठे हुए देखो आदमी को कुछ नहीं हो रहा लेकिन ये सब के सब परेशान कर रहे ये है कौन कही नहीं ये ऐसा ही है हम वो टीवी का यूजलेस सीरियल देखते हैं और दुखी होते हैं उन लोगों को टीवी में रोने के लिए पैसे मिलते हैं और हम लोग पैसा दे के रोते हैं इसे बड़ी बेकूप भी क्या है देखो संतो तो कहते हैं एतद भाई प्राणा नाम आयतर एत अमृतम पति मर सकता है आदमी नहीं मरता देखो आदमी मर सकता है जीव नहीं मरता जीव मर सकता है परमात्मा नहीं मरता यह अपना स्वरूप है इसको पहचाने अमृतम और अभयम और इसीलिए डर नहीं लगेगा मनुष्य को तीन प्रकार के डर लगते हैं स्थूल देह को लेकर के प्राण को लेकर के और मन को लेकर के स्थल देह को लेकर के डर लगता है बुढ़ापा और मृत्यु प्राण को लेकर के डर लगता है भूख और प्यास मन को लेकर के डर लगता है शोक और मोह जब तक के यह किलों के साथ तादात में करके रहेंगे तब तक के यह संसार की निवृत्ति नहीं होगी तो अभयन एक पराया और यही अपने जीवन का परायण मान्य अंतिम लक्ष्य है तो एतस्मान न पुनरावर्तनते जहां हम अपने स्वरूप पे वापस आ गए फिर पुनरअी जननम पुनरअपि मरणम ये धंधा हमेशा के लिए खत्म हो गया जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन करने की तब पता चलता है आज तक ना तो कोई मरा है ना तो कोई मरने वाला है क्यों चिंतन की आवश्यकता है देह भी नहीं मरता क्योंकि देह जो है पांच महाभूतों का बनाया हुआ कुंभा है कहते हैं ना कहीं की ईट कहीं करुणा भानुमती ने कुंभा जोड़ा उसी प्रकार से पंच महाभूतों को इकट्ठा कर लिया उससे एक बुद्ध बना दिया वो बन गया आदमी स्त्री इत्यादि तो देह मरता है माने क्या ये पंच महाभूत अपने अपने महाभूतों में कारणों में वापस चले गए तो कौन मरा उसके बाद जो जीव की बात आती है तो जीव क्या है जीव वैसे ही है जैसे पति आदमी में है तो मेरी जब शादी हो गई तो मैं पति बन गया तो भगवान की दया से पत्नी चली गई तो पत्नी चली गई तो मैं पति उसका क्या हो गया कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो कभी था ही नहीं देखो तो जो नहीं है उसके कारण हम दुखी हो रहे और ऐसे व्यक्ति को क्या करे तो ना तो जीव मरता है ना तो देह मरता है ना परमात्मा मरता है देखो इसीलिए बता दे पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म जन्म होता ही नहीं जन्म देह का होता है देह मरता है हमारा ना तो जन्म हुआ है ना मरेंगे कभी हम जैसे जैसे ये समझ में आती है ना मार व्यक्ति इस मृत्यु के डर से एकदम मुक्त हो जाता है मनुष्य मृत्यु के कारण दुखी नहीं होता मृत्यु के डर के कारण दुखी होता है मृत्यु के कारण अन्य दुखी होते और यह अपना पड़ा हुआ है अब करो न करो मुझे क्या फर्क पड़ता है पड़ा है। देखो कल्पना करो मैंने भी अभी यही दिया छोड़ दिया पढ़ाई दिया तो मैं, मुझे तो कुछ होगा नहीं आप परेशान हो अब इनको क्या करे पुलिस को बुलाए क्या करे इसीलिए महाराज निरोदस्त श्लोक फिर ये जाने आने का चक्कर नहीं इसके बारे में एक श्लोक आता है पंचपादम पितरम द्वादशा कृतिम दिवे परे अर्धे पुरुषम अथा अथ इमे अन्य ऊपर विचक्षण सप्त सप्त चक्रे शडर आहुर अर्पतिमिति तो यह सूर्य है ये सूर्य के कारण ही ये संपूर्ण सृष्टि का चल रहा है पंचपादम पंच, पंच इसमें पांच ऋतु माने शिशिर और हेमंत को इकट्ठा करके एक बना दिया उन्होंने और कहते है कि ये पाँच ऋतु जिसके है द्वादशा कृत्रिम यह बारह महीने वाला है और दीवाहू परे अर्धे और यह दिख में ऊपर के आकाश में रहते हैं पानी देने वाला जल देने वाला ऐसे उस परमात्मा को सर्वज्ञ लोग कहते हैं कि इसमें सात चक्र है सात दिन के आने वाले चक्र है इसी में सब के सब आकर के अर्पित करते हैं माने हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप आंखें नहीं देख रही है आंखों से कोई देख रहा है कान नहीं देख रहे है, कानों से कोई सुन रहा है जुहा नहीं चख रही जिहा के पीछे कोई बैठा है वो चख रहा है ये तो केवल विषय है ये विषयों को भोगने के इंद्रिय मात्र है ये भोगता नहीं है तो जितने भी जीवन के कार्य कार्यकलाप है उसी के लिए है जब वो सो जाता है तो उसके बाद सोते समय कई लोगों की आदत होती है मुंह खुला करके सोने की तो उनके मुख में यदि रसगुल्ला डालो तो वो नहीं कहेंगे मीठा है क्योंकि उस जीव के पीछे अब कोई नहीं है इस प्रकार से इसी एक तत्व को सब के सब आकर के ये जितने भोग है अर्पण करते हैं अब आगे चलते हैं मासो वही है, इतरे फिर अब साल से निकले नीचे आ गए महिना मासहा वही प्रजापति महिना प्रजापति है इसमें भी दो है एक कृष्णपक्ष शुक्लपक्ष उसमें कृष्णपक्ष जो है वो है प्राण और शुक्ल वो है रई माने मैटर और जो कृष्ण शुक्ल पक्ष है सफेद वह है प्राण और इसीलिए जो ऋषि लोग हैं वो शुक्ल पक्ष में अच्छ इत्यादि कार्य करते हैं और बाकी के कृष्ण पक्ष में ही सब कार्य करते हैं इस प्रकार ये भिन्न भिन्न काल के नाप है संवत्सर हो गया फिर उत्तरायण दक्षिणायन हो गया महीना हो गया महीने के फिर दो भाग हो गए दी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और फिर आगे आते हैं। अहो रात्रो वही प्रजापति ही अब दिन रात चौबीस घंटे उसमें यही प्रजापति है इसमें दिन प्राण है और रात रई है माने दिन को काम करना चाहिए रात को आराम करना चाहिए तो एते ये प्रस्कंदी ये दीवा रत्या संयोजते ब्रह्म में व ब्रह्मचर्य में व तो दिन का समय जगत में काम करने का है और भोग स्त्री के साथ संपर्क करने का समय केवल रात्रि ही होता है योग्य समय में जो व्यक्ति ऐसा न करते वे लोग अपने आप का सत्यानाश करते हैं और यहाँ कहते हैं जो रात्रि ब्रह्मचर्य अपने पत्नी के साथ रहते वही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं देखो ब्रह्मचर्य शब्द की परिभाषा व्यक्ति के अनुसार बदलती है जो ब्रह्मचारी है उसके लिए सौ प्रतिशत स्त्री पुरुष का संबंधन शून्य बिल्कुल नहीं गृहस्थ है उसके लिए स्त्री पुरुष का संबंध होना आवश्यक है योग्य समय में उस समय ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है जो वानप्रस्थ है वहां पति पत्नी का जो रिश्ता है वो केवल भाई बहन का रिश्ता है जो सन्यासी है उसके लिए सर्वथा निषेध है इस प्रकार से चारों के चारो ब्रह्मचर्य की भिन्न परिभाषा है तो आ, यद रात्रुत ब्रह्मचर्य प्रशस्त तद्वारुतो तद्वार गमनम इति अपनी प्रासंगिको विधि और जो इसके विरुद्ध करते हैं, वो अपना नाश करते हैं एवं क्रमेण परिणम्य इस प्रकार से यह जो सूर्य और चंद्रमा वहां से परिणाम होते, का होते होते काल का परिणाम होते होते आखरी में पहुंच गए अन्नम वही प्रजापति तथो वही तद रेता तस्मा प्रजा प्रजा यंत और फिर इस प्रकृति से अन्न का निर्माण हो गया देखो ध्यान से सुनना काल जो शब्द है इसके दो प्रकार के अर्थ है एक तो जो हमने अभी देखा है काल माने काल का नाम साल हो गया फिर उत्तरायण दक्षिणायण हो गया फिर महीना हो गया शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो गया फिर दिन हो गया उसमें दिन रात हो गई तो ये सब परिवर्तनशील की परिवर्तनशीलता बता रहे हैं। ध्यान से सुनना भगवान भगवत गीता के ग्यारहवीं अध्याय में कहते हैं कालो उसमें क्षयकृत प्रवृद्ध काल वह है जो सब में परिवर्तन लाता है लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता अब इस काल का दर्शन करना हो तो देखो दो प्रकार से आपको बताएंगे एक छोटा सा बीज आम का पकड़ लो धीरे धीरे वो फूटा फिर उसमें से पौधा निकला बड़ा हुआ और बड़ा हुआ फिर उसको फल फूल आए फिर फल बड़ा हो गया पक गया जमीन पे गिर गया उसके बाद धीरे धीरे वो भी सड़ गया फिर जमीन में पानी आ, मिट्टी मिट्टी हो गया ये जिसके कारण हो रहा था उस तत्व को काल कहते हैं। और यही काल अपने भी ढूंढो दू, शरीर छोटा था बड़ा होने लग गया शरीर में अच्छे बुरे विकार आने लग गए धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया ये जिसके कारण हो रहा है वह काल है जब शरीर मर जाता है तो फिर क्या वही काल की प्रक्रिया चालू है धीरे धीरे वो भी मिट्टी में मिल जाएगा इस प्रकार से यह काल जो है यही संपूर्ण जगत में परिवर्तन भी लाता है लेकिन उन परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है वो अपना स्वरूप है वह पुरुष है यही बात यहां कहते हैं इस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन होते होते अन्न का निर्माण हो जाता है और फिर अन्नम वही प्रजापति ही फिर अन्न ही प्रजापति है फिर क्या करते है? इस अन्न को खाने के बाद पुरुष और स्त्री इनमें बीज निर्माण हो जाते हैं और फिर यह जो बीज है पुरुष बीज को पत्नी में सिंचित करता है वही से प्रजा निर्माण होती है तद ये हवे तद प्रजाप्रति ते मिथुनम उत्पादयन्ते और फिर यह जो पुरुष है अपने स्त्री में बीज का आरोपण करके वहाँ दो प्रकार के बच्चे पैदा करता है लड़का और लड़की यही मिथुन उत्पादयते वहां भी दो पैदा होंगे गए ब्रह्मलोको वही ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मचर्य सत्यम प्रतिष्ठितम और ऐसे ही जो लोग है ये ब्रह्म में स्वर्ग इत्यादि में जाकर के रहते हैं विरजो न येशु जिम्न न माया चेति तेजाम्रह्म लोक नेश कोशुद्धता की माने जीवन के विशुद्धता प्राप्ति होती है जिनमें माया कपट इत्यादि इत्यादि दंभ इत्यादी नहीं होता इस प्रकार से यह संपूर्ण जो प्रसंग है कहते हैं कि माया इति व वहा दोषा येषु अधिक्षुषु निमित्त भावान न तद साधन रूपेण एव तेषा असो विरजो ब्रह्मलोकः जो गृहस्थ है उनमें तो ये सब होता ही है झूठ बोलना पड़ता है इधर उधर की बातें करनी पड़ती है लेकिन जो ब्रह्मचारी वान प्रस्थित भिक्षुक है उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं और इसीलिए ये ज्ञान कर्म से युक्त है ये परमात्मा को प्राप्त हो सकते और जो केवल कर्मी है केवल कर्मिणाम चंद्र लक्षण लेकिन जो केवल कर्मी है उनके लिए पुनरअपिजनम का प्रश्न बना रहता है इस प्रकार से यह प्रजा कैसे निर्माण होती है यह बताने का तात्पर्य प्रजा निर्माण होती जहां मैं है वहीं से प्रजा का निर्माण हो गया तो सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग का तात्पर्य सृष्टि निर्माण हुई सृष्टि का अंत होगा ये नहीं है सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग यही है कि सब का सब बाहर का जगत में जो हो रहा है ब्रह्मांड में जो है वही अंड में है वही अपने में है ये बताने के लिए अब दूसरा प्रश्न प्रारंभ करते हैं अथ ही है भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवान कत्व देवा प्रजा विधारयते कतर एत प्रकाशयते क पुनः एश वरिष्ठ भगवान भार्गवी वर्द, वर्द, वर्द आ, वहीधर भी भार्गव ने पूछा कि हे भगवान कितने देवता इस प्रजा माने इस देह को इस मनुष्य को धारण करते हैं और कौन इनको प्रकाशित करते हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है माने अब बाहर के जगत की बात सुनी और जो दूसरा विद्यार्थी अंतर्मुखी हो गया अच्छा प्रजा हो गई थे तो मैं प्रजा हूँ अब सवाल ये है यह जो प्रजा मैं हूँ इसमें इसको कौन धारण कर रहा है कौन प्रकाशित कर रहा है इसमें मुख्य कौन है ये पूछा इसके उत्तर में ये बताते हैं तस्मय सोवाच आकाशो हवा एष देव वायु अग्नि आप पृथ्वी वा मन चक्षु श्रोत्र ते प्रकाश अभिवदती व्यय एक अवष्टभ्य विधारया एक ही मंत्र में उनसे बता दिया पंच महाभूत आकाश और वायु अग्नि आप पृथ्वी ये कारणात्मक पंच महाभूत है इसी से जो करणात्मक और कार्यात्मक है वो है वाणी मन इंद्रिय चक्षु श्रोत्रम माने कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इत्यादि ये सब करण है इसी के माध्यम से यह प्रजा यह व्यक्ति जीवन के सुख दुख का अनुभव करता है तो पंच महाभूत हो गए विषय और इनको ग्रहण करने वाले ये सब हो गए करण या इंद्रिय अब आगे कहते ते प्रकाश अभिवदंती अब ध्यान से सुनना वो सभी के सभी बोलने लगे आंखें कहती मेरे ही कारण ये जीवन चल रहा है कान कहते है, मेरे ही कारण जीवन चल रहा है क्या ये अपनी कहानी नहीं है हम सोचते हैं ये पूरी दुनिया मेरे ही कारण चल रही है माँ बापों को ऐसा होता है हमने बच्चों को इतना बड़ा किया कौन किसको बड़ा करता है हमको लगता है हमने इतना दान धर्म किया आप दान धर्म मत करो कोई जरूरत नहीं करने की देखो ऐसे फंस जाते इस मय मय में इसी प्रकार से ये कहानी के रूप में बताते हैं कि ये सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि ये अपने अपने बाद लग गए कि मैंने ही, मैं ही इस, को माने इस देह को धारण करता हूं मैं नहीं तो ये देह नहीं रह सकता इस प्रकार से सभी इंद्रिय इत्यादि अपने आप में एक दूसरे से कंपटीशन करने लग गए जैसे पोलिटिशियन लोग हैं तो कथम बाणम वदंती वे बाढ़ संघात अवस्टा जिस प्रकार से एक बड़े बिल्डिंग को को महल को धारण करते हैं उसी प्रकार से मैं ही इस पूरे देह को धारण कर रहा हूँ और मया एवं एनम संघाता ध्रिय और मई ही इस पूर्ण देह को संघात को धारण कर रहा हूं ऐसा होने के पश्चात अब वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम्मप्यथ अहम एवं पंचधा आत्मा प्रभ्य एतम विधारयामि इति ते न बभू तो मुख्य प्राण माने कौन जीव भाव ध्यान से सुनना जब तक के देह में जीव भाव है तभी तक सब इंद्रिय काम कर सकते हैं ध्यान से सुनना परमात्मा देह में प्रकट होता है जीवन के रूप में जीव नहीं जीवन और यह जो जीवन है दूसरी स्टेप पे प्रकट होता है मन या अंतकरण के रूप में तीसरी स्टेप में यही अंतकरण कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के रूप में प्रकट होता है चौथी स्टेप में यही जो ज्ञानेन्द्रिय है ये विषयों के रूप में प्रकट होते हैं ध्यान से सुनना बहुत सूक्ष्म विषय है ये परमात्मा ने अपने मूर्धन्य भाग को खोल करके उसमें प्रवेश किया प्रवेश होने के पश्चात आज्ञा चक्र में वही परमात्मा पुरुष और प्रकृति के रूप में विभाजित तो हो गया इसी को यहां मिथुनम उत्पाद है कहा और उसमें जो पुरुष है दो दीदला आज्ञा चक्र पुरुष जो का त्यो रहता है और पुरुष की अध्यक्षता में जो प्रकृति है यह प्रकृति विकार को प्राप्त होने लग जाती है क्योंकि प्रकृति वो है जिसमें विकृति स्वाभाविक है तो प्रकृति की पहली विकृति है आकाश यही वही कहा है आकाश आकाश का स्थान है अपना कंठ प्रदेश या इसको कहते विशुद्ध चक्र आकाश विशुद्ध है इसमें कोई गंदगी नहीं हो सकती अन्य चार महाभूतों का प्रभाव इस आकाश पर नहीं होता तो यह आकाश फिर आकाश से वायु का निर्माण होता है और वायु में गति है तो यहां छाती में आ गए अनाहा चक्र में वही मन गतिमान हो गया वही वायु का आवागमन है जहां अग्नि का वायु का आवागमन हो गया जहां गति हो गई वहां अग्नि प्रकट हो जाता है वह अग्नि जो है वही अपना मणिपुर चक्र है जहा जठर अग्नि प्रकट हो गया खाना पचाने का काम शुरू हो गया और जहा अग्नि होगी वहां पसीना होगा वही आ गए स्वाधिष्ठान चक्र में वहां जल तत्व जहां से जगत का निर्माण होता है इसीलिए स्वाधिष्ठान चक्र में कामना का स्थान है काम का निवास और ये कामों को पूरा करने के लिए देह की आवश्यकता है तो मूलाधार चक्र में आ गए पृथ्वी तत्व जहाँ देहात्मा बन गया इस प्रकार से एक ही परमात्मा हरेक देह में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हो रहा है लेकिन ये पुरुष जो है वो जौकाते हो पुरुष ने प्रकृति को आधार दिया आज्ञा चक्र में उसी पुरुष ने में पुरुष ने अ, विशुद्ध चक्र में आकाश को आधार दिया उसी पुरुष ने अना चक्र में मन को आधार दिया उसी पुरुष ने मणिपुर चक्र में डाइजेशन को आधार दिया और उसी पुरुष ने कामना को आधार दिया स्वाधिष्ठान चक्र ने उसी पुरुष ने देहात्म भाव को आधार दिया मूलाधार चक्र में सब में पुरुष तत्व कॉमन है उसमें कोई विकार नहीं विकार आते हैं प्रकृति में हमारा ध्यान विकृति की तरफ है पुरुष के तरफ नहीं इसीलिए भटक जाते हैं तो यह जो पुरुष है जो सबको धारण कर रहा था उसने कहा तान वरिष्ठ प्राण कहा कि मां मोहम आपद्यत मोह को प्राप्त मत हो क्योंकि अहम एवं एत आत्मा न पंचदा प्रयुभज मैं ही अपने आप को पांच प्रकार से विभाग करके प्रकट होता हूं बाहर की जो हवा है द्वादशांगुल कहते इतनी जो विधित होती है वहां तक हवा है उसके अंदर गई तो वही हवा प्राण बन जाती है मुर्दे में हवा प्राण नहीं बनती वही बाहर की हवा जब इस देह के पास आ गई तो वो प्राण में कन्वर्ट हो गई फिर एक ही बाहर की हवा अंदर में प्राण अपान व्यान उदान समान और पांच उपप्राण रूप में प्रकट हो गई जिसके कारण होता है वो मुख्य प्राण है तो कहते हैं मैं ही अपने आप को पांच प्रकार से विभाग करते बाणम करतेष्टभ्य विधारयामी और ये बाण मानी यह देह को मैं ही धारण कर रहा हूं जब मुख्य प्राण मानी जीव जीव भाव जीव तत्व जीव सिद्धांत जीव व्यक्ति नहीं तो यह प्राण ने जब ऐसा कहा कि मैं ही सबको धारण कर रहा हूं ते अश्रद्धाना बबू तो उनको उसमें विश्वास देने रहा। पता नहीं दिखता तो नहीं है कहीं जीव कहता है कि मैं कर रहा हूं कौन है सामने आ जा सभी के सभी इंद्रिय मानो इस जीव को कह रहे तुम हो तो सामने क्यों नहीं आते तो ने क्या किया सह अभिमात् ऊर्धम उत्क्रामत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे उत्क्रामन्ते उत्क्राम तस् प्रतिष्माने तथा मक्षिका मधुकराजान उत्क्राम सर्वा एव उत्क्रमें तस्ंच प्रतिष्ठ प्रतिषंतेचत्रे प्रीता जी स्तुवती मुख्य प्राण ने देखा कि ये लोग विश्वास नहीं रख रहे श्रद्धा नहीं रख रहे तो उनको जरा सिखाने के लिए क्या किया उत्क्रामंतम अंतम माने वो जो जीव है मुख्य प्राण है वो माने अपने आप को देह से निकलने के लिए तैयार हो रहा है जैसे वो तैयार हो रहा था तो बाकी जितने भी फैकल्टीज थे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि एटसेट्रा वो सब के सब मानो वो भी अब उसके साथ बाहर जा रहे है अब उनको पता चला आप अपनी मृत्यु आ रही है और फिर तस् प्रतिष्ठमाने फिर वो जीव अपने आप को इस देह में रखा है तो सबके सब वापस आ गए तब उनको पता लगा हा हमारे कारण यह देह नहीं चल रहा है देह के कारण हम यहाँ है और देह उस जीव के कारण है उस चैतन्य के कारण है उस चेतना के कारण है ध्यान से सुनना योग की लोग कहते हैं प्राण के कारण जीवन है कठोपनिषद कहती है ना ना अपाने ना न प्राणे न अपान मर्त्यो जीवती कश्चन इतरेण तो यस्मिन ये उपाचर हम प्राण का आवागमन हो रहा है इसलिए जिंदा नहीं है हम जिंदा है इसलिए प्राणों का आवागमन हो रहा है देखो इसीलिए यह जो मुख्य प्राण है जिसके कारण यह जीवन चल रहा है वही इन सब को सभी इंद्रिय मन बुद्धि को फंक्शनल करता है उदाहरण देते हैं तजथा मक्ष का मधुकर राजा नाम उत्क्रामंतम सर्वा एवं उत्क्रामंते जैसे जो छाता होता है मधुमक्खियों का उसमें एक मक्खी मुख्य होती है रानी कहते हैं जिसको या राजा को जो भी कह लो तो वो जब उड़ जाती है तो सबकी सब उड़ जाती है वो आके बैठती है तो सब बैठती है इसी प्रकार से यह मुख्य प्राण जब दिया का त्याग कर देगा तो उसमें से सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मनोबुद्धि उसी के साथ निकल जाते है इसीलिए वही सब कुछ है ये जानने के बाद एवं वांग मनस्ु श्रोत्रे प्रीता तब वो सब संतुष्ट हो गए कि हाँ आपने जो कहा है आप ही के कारण ये देह जिंदा है और अन्य कुछ नहीं है इसीलिए उन्होंने उस प्राण की उस जीव की अब उन्होंने स्तुति करनी शुरू कर दी एश अग्न तप ऐसा अग्निस्तपति एष सूर्य पर्जन्यो भगवान एश वायु एश पृथ्वी रईव सद जयत अब देखो यही जो प्राण है यही अग्नि होकर के तपता है सूर्य है यही मेघ है यही इंद्र वायु देव पृथ्वी और रही जो भी कुछ सत असत है वो सब कुछ यही है अब देखो जब तक के जीव भाव है तब तक के देहात्म भाव है जब तक के देहात्म भाव है तभी तक ये दुनिया है जहां देहात्म भाव नहीं है ये दुनिया गायब हो गई इसीलिए ये पूरी दुनिया जिसका वर्णन इन्होंने किया है अग्नि वायु सूर्य इंद्र चंद्रमा सब कुछ केवल इसी एक तत्व के कारण है तो संसार कहां से प्रारंभ होता है ध्यान से सुनना देहात्म भाव से तो पूरी साधना क्या है इतनी ही मात्र है देहात्म मा भाव की निवृत्ति हो जाए यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होगी आपने जीवन में कुछ भी किया हो सब व्यर्थ है अब कैसे पता चले महाराज कि देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई है? कैसे पता चले उसके क्या लक्षण है किसी को जाके पूछ तो नहीं सकते ना कि माफ करना जरा बता देना अपनी देहात्मा निवृत्ति हो गई क्या वो कहेंगे ये पागल हो गया क्या तो कैसे पता चलेगा ध्यान से सुनना बहुत सिंपल बात है गहरी नींद में हमारी हमारे देहात्मा भाव की निवृत्ति होती है हाँ जी उस समय अपना क्या अनुभव है पहली बार हमारे पास कुछ नहीं होता दूसरी बार हम कुछ नहीं होते उस समय हम पति नहीं पत्नी नहीं भाई नी बहन मां नी बाप ने माने सभी संग्रह और सभी संबंध इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता और उसी के कारण कभी दुख नहीं होता उसी के कारण गहरी नींद में बड़ी प्रसन्नता आनंद रहता है गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती गहरी नींद में अपने को अपूर्ण की कल्पना नहीं होती तो यह जो सुषुप्ति का गहरी नींद का अनुभव है यही अनुभव जब जागृत अवस्था में प्रकट होने लग जाता है तब जाकर के हमारी देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई तो जैसी इसकी देहात्म भाव की निवृत्ति होगी वह जगत की विषय वस्तुओं के प्रति इच्छाओं का गुलाम नहीं बनेगा इस दुनिया में रिश्ते निर्माण नहीं करेगा देखो एक लड़की ने मुझे लिखा स्वामी जी मुझे आपको लेकर के हमेशा परेशानी होती है कभी लगता है कि आप मेरे पिताजी हो कभी लगता है आप मेरे भाई हो कभी लगता है आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको क्या कहूं मैंने उसको लिखा प्यार को प्यार ही रहने दो रिश्तों के नाम ना दो दुनिया में रिश्ते निर्माण करना यही संसार है संतो देखो मस्तर होगी फिर इस प्रकार से अग्निस्तपति अग्निपतिष सूर्य इसी के कारण ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है यदि वो नहीं तो कुछ भी नहीं कैसे अरायवरसनाभो प्राणी सर्वम प्रतिष्ठितम रुचो यजोशी सामानी जन क्षत्रम ब्रह्मच और जिस प्रकार से ये चक्के के जो नाभी होती है हब होता है उसमें सभी के सभी स्पोक्स रहते हैं इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत में क्या आ गया सभी शास्त्र आ गए सभी कर्मा आ गए कर्म के सिद्धांत आ गए कर्म करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय सभी के सभी इसी प्राण में स्थित है देखो। जितना भी ज्ञान है वो सब मुझ में ही है मैं नहीं तो ऋग्वेदे सामवेद अथर्ववेद नहीं मैं नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान इत्यादि नहीं मैं नहीं तो कुछ भी नहीं संपूर्ण सृष्टि इस मैं में है ये बात इसलिए नहीं डाइजेस्ट होती क्योंकि हम सोचते हैं मैं इतना यूजलेस आदमी मेरी पूरी दुनिया कश्योर की नहीं आप देखो ऐसा चिंतन करो जो आदमी अंधा है उसके लिए रूप रंग की सृष्टि नहीं है तो रूप रंग कहां है दृष्टि में जो आदमी बहरा है उसके लिए शब्द नाम का विषय नहीं है तो शब्द कहां है श्रवण शक्ति में तो श्रवण शक्ति हो गई कारण और शब्द हो गए कार्य कार्य स्थूल होता है कारण सूक्ष्म होता है तो साधना क्या है कार्य से हटकर के कारण की तरफ जाना तो विषयों का त्याग कर दिया इंद्रियों में आ गए इंद्रिय कार्य है स्थूल है मन कारण है सूक्ष्म है तो इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी मन में आ गए फिर मन कार्य है चैतन्य कारण है तो ये मन का त्याग कर दिया प्रभु चरणों में समर्पण करके चैतन्य में पहुंच गए यह कार्य से कारण के तरफ जो यात्रा है यह आध्यात्मिक जीवन है बाकी का भटकते रहो यहां जाओ वहां जाओ दान करो धर्म करो और फिर पूछो एक बार एक अम्मा ने मुझे एक शॉल दी थी और हम कहीं वॉक जा रहे थे तो मैंने उसी शाल को रख दिया घास पर उस पर बैठ गया बात भीत होने के बाद उठ के निकला मैं भूल गया शाल वहां के वहां उसने उठाई साफ सुफ किया फोल्ड किया स्वामी जी आपने मेरी शाल कहाँ रख दी थी उन्हें um, माफ करना कहा मैं ले आई बहुत बढ़िया फिर स्वामी uh, जी पता है आपको कितने की है मैंने बोला मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं होगी दस बीस रुपये की और क्या अरे स्वामी जी ये शाल पैंतीस हजार रुपये की है ठीक है हमने कहा ये शाल तुमने मुझे दी ये तुम्हारी भ्रांति है क्योंकि अभी भी मेरी शाल कहां गई अब तुमने यदि वो मुझे दे दिए तो उसको मैं फाड़ के फेंक दू तुम कौन होती हो पूछने वाली देखो महाराज ये दान धर्म करने वाले ही कहते कि हमने आपको वो जो दिए था सवा रुपया उसका क्या किया पान खाया और थूक दिया ये दान धर्म जो है ना ये एटीजी जैसे था ना ये मुखर्जी चैटर्जी बैनर्जी वैसे एटीजी मुझे एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप आया उसमें कहते हैं आप लोगों को भी आया होगा से मैंने एप्पल एप्पल मीठा होना चाहिए लाल तो आडवाणी भी है देखो फिर कहते है कि प्रेसिडेंट कलाम होना चाहिए मुखर्जी तो रानी भी है एक्ट्रेस है ना रानी मुखर्जी देखो महाराज आध्यात्म ऐसा होना चाहिए एटीजी तो सभी करते हैं इसीलिए सबसे हटा करके अपने स्वरूप में वापस आ जाए प्रजापति प्रजापति चरसी घर में त्वे व प्रतिजा से तुभ्यम प्राणा प्रजा इमा बलि हर अंति ये प्राणी ही प्रतिदिष्ट हे भगवान हे प्रजापति हे हिरण्यगर्भ हे भगवान आप ही इस गर्भ में प्रजापति के रूप में रहते हो और आपको ही ये सब कुछ जितने भी इंद्रिय हैं सब आपको ही अर्पण करते हैं और देवा नाम वन्य तमह पितृणाम प्रथमा स्वधा ऋषि तिरतम सत्यम अथर्मागम सामसी इसी प्रकार ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं हम लोगों को समझ भी नहीं आई क्योंकि हम लोग ये कभी करते नहीं तो ये जो अग्नि के भिन्न नाम होते भिन्न प्रकार के क्रिया में हरे को अग्नि नहीं कहते तो ये जितने भी विकार ये नाम है अग्नि के ये सब आप ही हो आगे कहते प्राण परिरक्षिता तम तो और आप ही प्राण हो आप ही रुद्र हो आप ही सबके रक्षण करने वाले हो आप ही आकाश में चलने वाले सूर्य हो और आप ही सभी प्रकाशों के प्रकाश हो और जब आपके कारण हे सूर्य भगवान यहाँ वर्षा होती है तो सभी के सभी प्राण प्रजा एकदम खुश हो जाती है और कहते हैं अब बहुत बढ़िया क्रॉप निकलेगा और हमको खाने को मिलेगा और आप कैसे हो व्रात्यस्व प्राणय करत्ता विश्वस्य सतपति ही व्यय आद्य दाता रहा पिता तम मातरीश्वर तो आप ही व्रात्य व्रात्य माने आप पर कोई संस्कार नहीं है आप संस्कार रहित शुद्ध तत्व हो और एकर्ता आप ही एक ही जगत में अग्नि नाम से हो सबका भोक्ता सबके पति और आ, हम सबको आधार देने वाले हो और हे वायो आप ही हमारे पिता हो और आप ही इन सभी इंद्रियों में कारण कारण ये सब इंद्रियां कार्य कर रही है या ते तरुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या चुषी या च मनसी संतता शिवाम दाम कुमी ही और आप ही जो है हमारे वाणी में ज्ञान में कानों में नेत्र में मन में व्याप्त है और उसी के कारण हम जिंदा है आप यहाँ से मत चले जाओ इस प्रकार से प्राण से इदम वशे सर्वं त्रिदिवे यतिष्ठितम माते व पुत्राम रक्षस्व श्रीश्च प्रदा च विधे नयी थी यह संपूर्ण जगत इसी प्राण के वश में ही है यदि प्राण नहीं है तो यह जगत की प्रतिष्ठा असंभव है तो हे प्राण जिस प्रकार से माता पुत्र को रक्षा करती है इसी प्रकार से आप हमारी रक्षा करें और हमें श्री बुद्धि इत्यादि प्रदान करें इस प्रकार से द्वितीय प्रश्न में बाहर का जो जगत का निर्विधि का प्रश्न है अपने अंदर ले आए कि वही परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है दुनिया में तो उस परमात्मा को प्रकट हो दे रहे हैं या परमात्मा का वाणी के साथ तादात में हो गया फिर बोलने वाला पैदा हो गया पाणी वो परमात्मा का मन के साथ तादात में हो गया और ये मन वाला हो गया कौन प्रकट हो रहा है आदमी प्रकट हो रहा है कि पति प्रकट हो रहा है आदमी प्रकट हो रहा है कि पुत्र प्रकट हो रहा है देखो इधर ध्यान देना है जहां हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ रहेगा तो जगत में रहते हुए भी इस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होगे। गये ये अपना स्वरूप है इस स्वरूप को पहचानना यही अध्यात्म का तात्पर्य है बाकी सब व्यर्थ है इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आएगा इस तीसरे प्रश्न में पूछते हैं कि यह जो प्राण या जीव जीव भाव इस देह में कहा से आता है कैसे आता है कैसे रहता है इसके बारे में बताओ तो तीसरे प्रश्न में जीव का जन्म कैसे होता है जीव कौन है कहाँ से आया क्या करता है यह सूक्ष्म विषय है उसको हम कल के सत्संग में लेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण पूर्ण मुदचते पूर्णस्दा पूर्ण मेंवावशिष्य शांति शांति शांति हरि ओम ओं श्रीगुरभ्यो नम हरी ओम